पति <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ah uh -huh. से हम लोग महीने में ही करते हैं है। लेकिन इसकी गंभीरता ये आप लोगों को इसका ट्रेलर होगा पर हम लोग दूसरे दोहे के चिंतन कर रहे थे हनुमान जी जो हमारे इष्ट हैं हनुमान जी किसी के सर्वस्व हैं भगवत स्वरूप हैं हनुमान जी यहां पर हमारे गुरु है हमारे जो भी आशीर्वाद है सब देने वाले हैं अपने इष्ट देवता को ऐसे देखना चाहिए कि इनमें सब कुछ समाया है गोस्वामी जी ने यहां पर हनुमान चालीसा में भी ये बात कही आगे और देवता चित्त न जाएगी किसी और की चिंता मत करो देखिए हम लोग के वहां पे एक और बड़ा ज्ञान है कि इतने सारे देवी देवता हैं ना और हम लोग तीर्थ में भी जाते हैं कहीं पे जो है भगवान शंकर के तीर्थ स्थान में चले गए महाकाल उनका ईश्वर विश्वनाथ धाम काशी के अंदर और चारों तरफ जो भी हम लोग के जो तिरलिंग हो केदारनाथ हो रामेश्वरम हो सोमनाथ अब वहां जाते हैं तो वहां का कोई चिन्ह है, लाते हैं कोई फोटो लाते हैं कोई वहां से शिवलिंग आते हैं पता लगा भगवान विष्णु के चार धामों में गए वहां से हम उधर के चित्र लाए फिर गणेश जी फिर हनुमान जी अनेकों देवी देवता और इतने सारे हमलों लोग के देश में किए जगह से भी भगवान श्री राम अपने वनवास के समय निकले होंगे उनके पद चिन्ह इस मालवा की भूमि में पड़े होंगे पवित्र भूमि है को जगह इस प्रकार के इतिहास में तो यहां पे इतने देवी देवता है कि धीमे धीमे हम लोगों के पास इतनी फोटो हो जाती है मूर्ति हो जाती है कि हम लोग को तो जो, जो है उनकी सेवा भजन करने में ही बड़ा समय लग एक हम जाते हैं में, में, एक में में थी, बड़ी इतनी थी, इतनी थी, बड़ी, इतनी इतनी श्रद्धालु सेवा और करती थी। उ, उनके में तो वो उनके घर भोजन करने गए तो बोलते हैं स्वामी जी हमको कोई तरीका बताइए उम्र लड़ रही है ज्यादा बैठा भी नहीं जाता और हमारा पूजा का कबरा देख लीजिए महाराज तो इस फोटो इतनी मूर्तियां चारों तरफ लगे हुई हमारे घर में हैं खुद लाए हैं, तो उनको स्नान करवाना उनको पूजा करना और सबका जो है छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे से वाली बनाए हुए थे कपड़े बनाए हुए तो बोलते हैं इतने सारों को हम करें तो हमको तो बाकी चीजों के टाइम ही नहीं मिलता और ये वो माता जी की अपने आपके लिए नहीं थी अनेकों हमारे हिंदू लोगों के अंदर समस्या होती है और इसका तरीका यही हनुमान चालीसा ने गोस्वामी जी खोद और अनेकों शास्त्रों में दिया है उसके देखिए एक हमारी वहां परंपरा है इष्ट देव की परंपरा इष्ट देव की परंपरा क्या होती है कि आपके संस्कारों के रूप, आपके गुरुदेव के, के आशीर्वाद और आज्ञा से एक भगवान का रूप शास्त्रोक्त रूप उसको आप अपना इष्ट समझिए और इष्ट का धर्म क्या होता है कि अपने इष्ट देवता के अंदर सब देवताओं को निहित देखना पड़ता अगर कोई अपने इष्ट देवता के अंदर सब देवताओं को तो निहित नहीं देखता है इसका मतलब है कि उसके इष्ट देवता भी संकुचित हो गए उनके अंदर वो नहीं है जो फलाने देवता में है उनके अंदर वो नहीं है जो दूसरी देवी में है उनके अंदर वो नहीं है जो दूसरे धर्मों में है ये हमारी दृष्टि का दोष है और अगर आप अपने देवता इष्ट देवता को भी सर्वे सर्वा नहीं देख सकते हैं उनको क्षुद्र देखते हैं छोटा देखते हैं अल्प देखते हैं संकुचित देखते हैं खंडित देखते हैं वो सबसे प्रखंड खड़े हुए छोटे से एक डिपार्टमेंट के छोटी अगर आप किस तरह से देखते हैं तो आपने अपने इष्ट देवता को भी बड़ा नहीं और जब आपके भगवान आपने संकुचित कर दिए तो आप तो वो बड़ा आशीर्वाद कैसे देंगे भैया इसीलिए ये देखना परम आवश्यक होता है कि आपके इष्ट देवता में सब देवता समान हुए देखिए हमारे पुराने जो मंदिर होते हैं ना पुराने मंदिरों की परंपरा भी देखते जहां पे शिव जी का मंदिर है वहां पे बाकी हो सकता है समस्त देवी देवता हमारे शास्त्रों में प्रतिपादित हैं, लेकिन वहां पे एक ही भगवान शंकर का मंदिर है तो वही ही वहां प्रधान देवता है सब लोग नहीं होते और अगर जो है वहां पे पता लगा हनुमान जी का मंदिर है तो वही एक ही देवता को ऐसे जगह प्रधान देख के उसमें सबको देखने की विद्या कला सामर्थ्य होना चाहिए अगर आप नहीं देखते हो तो ये आपकी दृष्टि का दोष है श्रद्धा का दोष है भजन का दोष है और इसीलिए आशीर्वाद तुम भी मत करो अब हमारे पास कोई यार बोलते गुरु जी आप हैं तो छोटे ही से सहमत ज्यादा है नहीं लेकिन आशीर्वाद देकर बोले बेटा तुमने हमको खुद ही इतना छोटा बना दिया अब तुमको हम आशीर्वाद बढ़ा देना चाहते थे अब तो तुमको छोटा ही दे पाएंगे तुम बड़ा देने के पात्र कहां रह गए तुमने हमें ही को छोटा देखना चालू करा दे एक जगह तो यार बड़ा देखो अपने चॉइस से देखो इतने देवी देवता है उनमें से एक को सर्वात्मा देखो ब्रह्म देखो कितना सुंदर शब्द है सर्वात्मा देवादिदेव देखो अशिवपुराण में देखिए तो सब देवी शिव के चारों पर सेवा में लगे रहते हैं विष्णु पुराण देखिए तो सब देवता हमारे शिव जी भी वह पे विष्णु जी की सेवा करते हैं ये हिंदू धर्म का विशेष सिद्धांत जो विदेशी लोग नहीं समझ पाए और आज जब हमारा ज्ञान इंपोर्टेंट ज्ञान है ना आज तो सब इंपोर्टेंट हो रहा है बोलिए हमारे शास्त्र का भी ज्ञान इंपोर्टेंट हो रहा है अगर कोई योग का आसन है ना आप ज्यादातर समझ जाना है कि इस व्यक्ति का ज्ञान इंपोर्टेंट है कि देशी कैसे तो पता चलता गुरु गुरुजी हम आजकल योगा कर रहे हैं बेटा तुमने जहां योग को योगा बोला हमको पता लग गया है कि तुम्हारे जुड़े मिस्टर रेड या मिस्टर ग्रीन या मिस्टर ब्राउन हैं, देश नहीं है योगा कोई शब्द नहीं है भैया समझो थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ तो लिया कर यह बहुत आवश्यक होता है कि हम छोटी मोटी चीजें समझें योग शब्द होता है।, है हम योग कर रहे हैं योगासन बोल दो भैया योगासन में योग प्लस आसन वो योगासन हो जाता योगा थोग है हां योगा शौक क्योंकि आसन आगे है लेकिन सब चीजें इंपॉर्टेंट हो तो रही हैं। ये तो बड़ी सुंदर बात है कि बाहर से जब कोई आता है ना उसकी कीमत बढ़ जाती है एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा महाराज जी महाराजी हमारे देश में सेवा की कोई कमी है क्या सब लोग स्वामी लोग विदेशी पहुंच जाते हो जा रहे अमेरिका जा रहे हैं इंग्लैंड जा रहे हैं जर्मनी जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं बोलते तो महाराज जी इतनी भीड़ है इतनी आबादी है थोड़ी आपको वहां भजन करवाना तो वह तो महाराज तो जी बोलते बेटा हम विदेश जा रहे हैं तुम्हारे बोलते महाराज जी ये क्या है हम तो आपके पड़ोस में बैठे हुए और आप हमारे लिए विदेश जा रहे बोलते हाँ है। बोलते यही सच्चाई कैसे बोलते हाँ तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारे शहर में हम बीस साल से रह रहे हैं और पिछले साल जब विदेश से होकर आए तभी आप तशरीफ लाए <laughs> उससे पहले हम उन्नीस साल से कभी आएंगे यहां तुम्हारे पास हमारे ऊपर जहां पे लेवल लग गया कि रिटर्न चले आ राम राम राम राम राम सितारा, मरीो, मरीो। हाँ। यार तुम देखते क्या झंडा लगा रखा है इस रंग का गेहू पहन के घूमते रहते हैं तुम ही नहीं आए तू हर चीज इम्पोर्टेंट चाहिए। चलो ठीक है कोई बात तो ये हम लोगों का जो ज्ञान है जिस समय देवता लोगों की अवधारणाएं विदेशी लोगों ने बताई उनको तो समझ नहीं, नहीं आया बाहर वहां जाओ तो एक देवता एक ग्रंथ एक साधना एक एक तीरथ और कोई नहीं मुला आदमी का एक ही तीरथ है जाके जो है वो काबा हुआ है और मक्का मदीना हो और क्या उनके पास तीरथ है हमारे वहां तो हर 100 किलोमीटर पर तो तीरथ है क्या कंपेरिजन है हमारा उनका हर देवता अलग है वहां पे रूप भगवान के अलग है अभिव्यक्तियां अलग है कथाएं अलग है पुराण अलग हैं लेकिन सुंदर बात यह है कि सब के अंदर सिद्धांत दे यहां की सुंदरता है गरिमा है, है आप अपने इष्ट देवता जो बनाइए इष्ट देवता में किसी को भी नहीं बना लेते उसको बनाओ इष्ट देवता जिसके अंदर आप पूरे देवताओं को समाहित हो जो ना समझ आदमी आए बोलते हैं जी का भजन कर रहे हो हम तो, तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करी चलो हमारे ईसाई लोग ऐसे ही करते क्या -क्या नाटक करते हैं आज करने के लिए आश्चर्य होगा आपको तिक्र करते हैं लोगों की श्रद्धा तोड़ते हैं अब हम उनकी कहानियां सुनाने लगे तो अगर कथा हो जाएगी ऐसे नाटक उरीसा में एक सज्जन मानस्यार बोलते हैं कि वो एक ईसाई लोग वहां मेला चल रहा था गांव में वो आए एक ही कथा बताई ज्यादा नहीं बताएंगे तो बोलते हैं पानी में आ, कुछ लोग अपने देवता को पूछ रहे थे तो बोलते हैं आज तुम्हारे क्या देवता है हु? तुम्हारे देवता कुछ नहीं है तुम अभी तक गरीब हो अभी तक तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ अभी तक रोगी भी हो बच्चे की शादी भी नहीं हुई स्कूलिंग भी नहीं हुई तो तुमको हमारे भगवान को मानना चाहिए आपके भगवान कैसे माने वो ते करो तो उन्होंने पानी का कुंड लिया पानी के कुंड में उस गाँव में जो देवता की मूर्ति बजते थे उसकी मूर्ति बोला देख लागे एक हमारे भगवान की मूर्ति है तुम्हारे भगवान की मूर्ति ये दोनों को गांव में सबके सामने हम पानी में डालते हैं। अब जो डूबे वो तो डूब ही डूबी गए तुमको क्या बताएगा खुद भी नहीं बच पाता है तो तुमको तो क्या बचाएगा अब बड़ा टेंशन गाँव में चारों तरफ तो तो भीड़ भाड़ लग गई तो देवता की परीक्षा हो और जो होना था वही हुआ उनके देवता गांव के डूब गए और उनकी इच्छा मसी गांव वाला था समझ गया था ग्राम होगा इसमें कौन बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस की जरूरत है बेचारे बोले वाले नहीं समझ पाए होंगे कुछ तो बोलते हैं कि ठीक है आपने बड़ी अच्छी बात बताई लेकिन क्षमा के लिए हमारे वहां किसी की पवित्रता देखने के लिए अग्नि परीक्षा की परंपरा <laughs> <laughs> है अब अब वो वो की कोशिश यार इनकी अग्नि परीक्षा करेंगे तो फिर मारे जाएंगे परीक्षा तो एक बार होती है थोड़ी बार का किसी की परीक्षा होती है हो परीक्षा बोलो इनकी जय हो इनकी विचार कर अपने चेहरे से बात को बोला और जजा जजा मतलब कुछ नहीं बारो में नहीं तुम लोग से चारों तरफ ढेर लिया गया वही लकड़ी का जो है पूरा ढेर बनाया होलिका दहन और उनको बटाया और जो होना प्रवैध हुआ वह देवता होलिका जैसी बैठी रही और उनके हिसाब हिस्सा बस में होती तो ऐसे नाटक कर लोगों की भोले बालों की स्कूल की बस जा रही थी और रास्ते में जंगल में रोक दिया कंडक्टर अब बोला भाई बस खराब हो गई ठीक करते तुम बैठे हो तो बच्चे लोगों को काली जन्म होने लगे तो बोला भगवान के नाम लो भैया अपने भगवान के नाम लो ठीक हो जाए जल्दी तो सब लोग ठीक हो थोड़ी थोड़े बाद बोलते हैं यार तुम तो लोग बताने क्या नाम दे रहे भगवान का ऐसा करो हमारे भगवान का नाम तो अपने भगवान का नाम दिलाया और उन्होंने इशारा करा हाँ चल सब इच्छा के बेचारे बोले वाले बच्चे मतलब देखो यार हमारे भगवान में शक्ति नहीं है कि भगवान ने एक बार नाम दिया चाहिए नालायकों को पता नहीं है कि इष्ट देवता का सिद्धांत क्या होता है इष्ट देवता का सिद्धांत होता है कि भैया तुम्हारे अंदर अकल नहीं है हमारे देवता में तुम्हारे ईसा मसीह भी उनके गुरु के बाल की तरह से खड़े हुए उनके अंदर वो भी समाये हुए हैं दुनिया की जितनी शक्तियां हैं सब कुछ हमारे भगवान में समाई हैं अपने भगवान को इस नजरों से देखना जिस समय उस दिन आपने जीवन में इष्ट देवता को ग्रहण कराया अन्य जीवन छोटा है एक ही की सेवा कर लो बहुत है शादी तो एक ही के साथ करते हो ना वही निभा तो बहुत है ना? पता नहीं लोग चार चार कैसे करते हैं कैसे जो है वहां इतना निश्चित रूप से ध्यान नहीं देते हैं। वो स्नेह वो अपनापन वो निश्चय वो कर्तव्य कुछ नहीं हो सकता एक का चयन करना परमावश्यक आपको अपने इष्ट देवता कुछ समझ में आनी चाहिए नहीं आए तो अपने संतों से मार्गदर्शन लीजिए और एक देवता को अपना इष्ट देवता बनाओ और क्योंकि सब देवता अपने नजरों की तो बात है भगवान तो कण कण में सिया राम में सब जग जाने करम प्रणाम जोरी जुड़ सब चीजों में राम जी बैठे हुए हैं भैया तो एक आप आपके देवता में रामगी नहीं आपके देवता में सब कुछ समाया नहीं अरे धीमे धीमे आगे चलोगे और ज्ञान जब बढ़ेगा ना तो, तो यह पता लगेगा कि बाहर देवता को तो छोड़ो आपके अंदर आपकी आत्मा की तरह से परमात्मा बैठे हुए हैं पूरी महिमा में बैठे हुए हैं अखंड अनंत आपकी आत्मा के अंदर वो बैठे हैं तो चलो अपने अंदर तो धीमे धीमे हमको बाद में समझ में आता है कम से कम एक देवता को तो इष्ट देवता समझ के सब कुछ उसमें देखना सीखो। चित्त को भटकाना बंद करना चाहिए थोड़े दिन यहां थोड़े दिन वहां थोड़े दिन यहां लोगों की हमने अनेकों बार दैनंदिन साधना में भी देखा बोलते गुरु जी वो पहले तो हम जो है वो गणेश जी का पढ़ लेते हैं और उसके बाद जो है वो उनका शिव जी का जप कर लेते हैं फिर वो राम जी की कथा सुनी थी बड़ा अच्छा लगा थे राम जी का कर लेते हैं फिर माता जी नवरात्रे आ गई तो माता जी का जब कर लेते हैं बोले तुम्हारा चित्त जो है ना विक्षिप्त है शांत नहीं है स्थिर नहीं है और जिसकी अपने साधना में चित्त की स्थिरता आदि नहीं होती उसको आशीर्वाद नहीं मिलता इसीलिए इष्ट देवता को बनाना परमावश्यक होता है और केवल इष्ट देवता को बना नहीं उसको सर्वे सर्वा देखना चाहिए तो हनुमान जी को जो इष्ट समझ रहे हैं उनके समक्ष बैठ के हमारे ब्रह्मा जी वही है भगवान विष्णु वही है शिव जी वही है सब कुछ वही है ये देखने की दृष्टि क्या पावन होती है। वह इस नजरों से हम जब अपने इस देवता को देखते हैं तो आपको लगता है जैसे साक्षात पर ब्रह्म अवतरित हो सब कुछ तो है यहाँ पे उस श्रद्धा की दृष्टि से अपने भगवान को बड़ी विनम्रता से देखना ये इस दोहे का एक संदेश है कि यही नहीं है कि आपके इष्ट देवता जो जिसमें सब कुछ समाया हुआ सर्व है सर्वसमर्थ है सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान हैं, सर्व गुण संपन्न हैं, सर्वात्मा हैं, सबको सर्व समाहित करे हुए हैं ऐसे आपके भगवान को नजमों से अपने भगवान को सर्वसमर्थ देखो और अगर आपको तो कोई भजन और साधना करनी होती है तो यहां पे ये दुहा बताता है कि आप तो अत्यंत विनम्र हो कोई जानकारी मान नहीं आने चाहिए बुद्धिहीन तनु जान के को भगवान हम थोड़ा बहुत ध्यान प्राप्त हुआ होगा लेकिन काम करो हमारा ज्ञान काम का है जब आपका साक्षात्कार हो जाए जब आपका दर्शन हो जाए जिस समय हम अपने प्रभु से एक हो जाए तब वो ज्ञान काम का वो ज्ञान किस काम का है कि हम अभी भी एक छोटे दीवे ही जीव बने हुए अहंकार आदि विकार क्लेश सब मन के अंदर विद्यमान है अब एक आदमी बड़ा सब लोगों को जो है आयुर्वेदिक दवाइया ने बताया करता था लेकिन उसकी शक्ल देखो तो हर जगह से रो वा था ज्ञान का क्या हमको तुमको तुम्हारे ज्ञान का आशीर्वाद मिला है क्या है? अगर तुमको भी नहीं मिला यारेगा इसीलिए आशीर्वाद अगर हमको अपने भजन का लेना होता है तो अपने भगवान को समर्थ देखो और अपने अंदर पूर्ण विनम्रता हमारा ज्ञान तब तो तक काम कर रही है जब तक हम अपने परमात्मा को जगह जाए बुद्धि तनु जान के सुंदर पवन कुमार इस भावना से प्रार्थना करते हुए यहां पे जो दूसरी लाइन है जो निवेदन करा है बलबुदी विद्या देवु कले सरकार हे प्रभु हम आपसे प्रार्थना केवल यही करते हैं और कोई दूसरी प्रार्थना कोई चिंता। जीवन में कष्ट तो बहुत है हर कर्तव्य के साथ हर जिम्मेदारी के साथ हर रिश्ते के साथ कोई ना कोई कष्ट जुड़ा रहता है हर लक्ष्य के साथ कोई चुनौती जुड़ी रहती है जहां आपने जीवन में किसी लक्ष्य का निर्धारण करा उसी समय से चुनौती होता हो और जितना महान होगा उतने बड़े बड़े कष्ट अगर आपको जीवन में कोई अपने सपने की सिद्धि करनी है मनोकामना पूर्ण करनी है आशीर्वाद ईश्वर का प्राप्त करना है तो बड़ा सपना भी देखना आना चाहिए और जितना बड़ा सपना हो उतने बड़े कष्ट हुआ करते हैं इस चीज के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए इसमें कोई हमको भगवान आलसी कुछ नहीं कर रहे अरे लक्ष्य का निर्धारण ही दिखाता है कि कुछ प्राप्त है नहीं वो दूर है अगर हमको केदारनाथ जाना है तो दूर है इसीलिए तो लक्ष्य बना है सिद्ध होता तो थो लक्ष्य थोड़ी बनता और अगर दूर है अगर व्यवधान है अगर अनेकों प्रकार की कुछ बीच में दूरियां हैं खाई है तो उसी को तो हम लोग बोलते हैं कि ये देखो व्यवधान है निश्चित रूप से हर व्यक्ति के जीवन में अनेकनेक कष्ट होते हैं ये हर व्यक्ति की कहानी है गुरु दे, दे, दे, दे, दे, दे, दे नानक देव कहते देवी नानक दुखिया सब संसार हर व्यक्ति के अंदर संघर्ष है पीड़ा है चुनौतियां हैं कष्ट हैं। यह सच्चाई है। अब आप जिस समय अपने भगवान के पास खड़े हो बैठे हों तो आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए और तैयार तो रहना है कभी भी पता ही नहीं भगवान दर्शन दे देते हैं भगवान को पता नहीं और अगर आ गए चलो बेटा आज तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है क्या चाहिए कोई फायदा नहीं हुआ लिस्ट बनाने का हमारी इतनी भीड़ है दुनिया में तुम्हारा नंबर कब आएगा क्या बता कम से कम हमको अपने लक्ष्यों की स्पष्टता होनी चाहिए इस समय कोई ऐसे सिद्ध संत मिल जाए बोलो बेटा क्या तुमको आशीर्वाद चाहिए भगवान ही साक्षात्कार करवा एकदम धुआं हुआ एकदम लाइट एकदमी और उसी पादल में से हमारे भगवान एकदम प्रकट हुए चमकता हुआ चेहरा अद्भुत से जो है वह उनका रूप नीलाम मुजश्याम को मलांग ऐसा रूप आया और प्रसन्नता बोले बेटा बहुत खुश हुए मानव मांग जो मांगा है क्या ये मांगो है गोस्वामी जी हमको ये तरीका रास्ता बता देते हैं चिंता मत को तो। दुनिया भर के तुम्हारे पास कितने भी कष्ट तो हो समस्या हो तुमको क्या चीज मांगनी चाहिए यही यहां पर तुमको इसके अलावा कोई चीज मांगने की जरूरत नहीं होती है वो ना समझ लोग होते हैं बुद्ध लोग होते हैं अमेरे लोग होते हैं जो कोई और चीज मांगा करते हैं बचपना होता ना कहते देखना सीखो कि ये जो यहाँ प्रार्थना है जैसे हम लोगों ने इष्ट तो देवता को चुना ना सब देवता समागे उसमें उसी तरह से भैया ये प्रार्थना के ऊपर चिंतन करो विवेक करो मेडिटेट करो तुमको दिखाई पड़ेगा इस प्रार्थना में सब मनोकामना पूर्ण हो जाती तो है विवेक की बात इसी में तो ऐसे संतों का संग करना चाहिए कई बार जीवन में मौका मिलता है केवल एक मौका और एक चीज मान लो जिससे सब कुछ हो जाता है ये वो प्रार्थना है बल बुद्धि विद्या देहु मही कभी अनेकों ऐसे प्रसंग आते हैं जहां बड़े विवेकी लोग होते एक कठोर परिषद की कथा आती है वहां एक छोटा ब्राह्मण बालक है ना नचिकेता वो यमराज जी के पास पहुंच गया था उनके पिताजी ने बोल दिया जाओ तो तुम मरोमराज को देखते हैं कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ एक बार हमने शायद वो कथा सुनाई भी थी आप लोगों को यमुराज जी के पास पहुंच गया और यमुराज जी भाग गए थे तीन दिन उसको इंतजार करना पड़ा और जब वापिस आए तो उससे बोला कि बेटा तुमने तीन दिन तक रास्ता लिखा है बगैर खाए पिए बगैर पानी पिए दिल चला तो तुमको तीन कोई भी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वरदान देते हैं मान लो जो थे तो छोटा सा बालक था मुझे बुद्धिमान बहुत था उसने जो तीन वरदान मांगे उसके ऊपर आचार्य लोग बड़ी चिंतन चिंता करते हैं प्रवचन करते हैं पहला उसके अंदर ये था कि महाराज जी ठीक है और कृपा थी जब हम वापिस आए ना तो हमारे पिताजी हमको पहचान दे उन्होंने बोला देखो क्या क्या उसने वो ले लिया रिटर्न टिकट का तो रिजर्वेशन हो गया और पैदा कर देना दूसरे घर में पैदा कर देना उसी घर हमारा जी जाना है उसी शरीर के साथ जाना है ये सब इम्प्लाइड था उसके दूसरा उनके पिताजी को तो बड़ी गुस्सा थी उनका हाई टेम्पर वो थोड़ा भी जो है वो बनना जाते थे और उसके बहुत जोड़ गुस्सा होता था सब भूल भाग जाते थे तो बोला हमारे पिताजी जब हमको देखे तो प्रसन्नता से स्वीकार कर ले उनके पिताजी का हित मान लिया उनका मन का विकार खत्म करने के लिए प्रार्थना हो गई उनकी पहचान हो गई ऐसा नहीं है भूत भूत अड़ गया यहां पर तो मर गया था आ गया अब ये भी नहीं हमको पहचान एक मौका मिला पहले ही उसने वरदान में अपना वापिस जाना उस परिवार का हित तो होना पिताजी का विकार पूर्व होना स्वीकृति होना सब कुछ एकदम बड़े सुंदर सुंदर ऐसे प्रसंग और भी हैं लेकिन बस हम ये संकेत करके आगे बढ़ते हैं कि यहां पर जब हमको प्रार्थना करनी चाहिए कुछ मांगना चाहिए उसके अंदर तीन में प्रधान प्रार्थना होती है और देखिए अगर कोई किसी को कष्ट होता है कष्ट के पीछे मन के अंदर घबराहट हो गई समझ में नहीं आ रहा है क्या करें समस्या ज्यादा मुसीबत नहीं है क्या मुसीबत है समझ में तो यार तुम उसी को एड्रेस करो ना अगर तुम्हारे रास्ते में चलते हुए गाड़ी खराब हो गई तो माथा थोड़ी पीटना है अरे घर घर पता नहीं कौन सी बूटी किस्मत थी और हमारे पीछे शनि देवता लगे हुए हैं राहु देवता लगे हुए हैं हमारी गाड़ी पर खराब होना था और जबरदस्ती सबको लेक्चर सुना रहे अरे यार दुनिया भर की बात छोड़ो गाड़ी खराब हुई है उसकी जरा विवेक कर लो इसका केवल जो है ना स्पार्क में खराब कुछ नहीं है थोड़ी बुद्धि रखो गया थोड़ा बल रखो तुम थोड़े बलवान बनोगे थोड़े बुद्धिमान बनोगे कौन सी समस्या है मूल चीज ये बाकी सब ना समझिए हम जो है वो रल का पार होना अभी लोग छोटी छोटी समस्याएं होती हैं खुद आपके अंदर कमजोरी है तब जाके कोई चीज भारी पड़ जाती है एक है, वो बोलते हैं कभी कतरे को भी दरिया समझ कर डूब जाते थे बूंद को भी दरिया समझ के डूब जाते थे हर समय कतरा आता था डूबे पड़े रहते। लेकिन निर्मल अब तो हम दरिया को भी कतरा समझते है अब पूरा सागर है वो भी छोटी बात हो गई क्योंकि हम बलवान हो गए ऐसा नहीं है सागर बदल गया जिस समय आदमी खुद बलवान होता है कष्ट छूटे हो जाते एक शिक्षक ने यही क्लास में अपने सब स्टूडेंट्स को बताने के लिए वो लाइन का दिया। उन्होंने बताया, किया प्रसिद्ध सुना होगा आप लोगों ने उन्होंने एक क्लास में जाके ब्लैक बोर्ड पर लाइन खींच दी और बोला बेटा ये आप सब लोग देख रहे हैं कोई इस लाइन को नहीं छुएगा इसको नहीं बिगाड़ेगा लेकिन यह लाइन छोटी छोटी अगर कैसे हो है, सकता है कोई नहीं बिखाई तुम छुटी करो तो। एक बुद्धिमान बच्चा था उस उसने लिया चौक और उसके सामने बड़ी लाइन थी छोटी हो गई अब अनेको बार चीजें भारी पड़ है क्योंकि आप छोटे जहाँ पे आप बड़े हो गए तो सब चीजें छोटी हो गई ना तो वो समस्या है कि हमारा छोटा बना समस्या है जीवन की परिस्थितियां ज्यादा मुसीबत है कि हमारे कमजोरी ज्यादा प्रधान है तो ज्यादा कष्ट हो जाए क्योंकि हम कमजोर हैं इसलिए समस्या बढ़ गई क्योंकि हमारे अंदर विचार की क्षमता ही नहीं है इसीलिए जो परिस्थिति भारी पड़ पर क्योंकि हमारे अंदर सही गलत का ज्ञान नहीं है इसलिए समझ से भारी पड़ गई इसीलिए जो प्रार्थना करने योग्य है और कोई प्रार्थना करने बंद कर बहुत हो गया बचपना बहुत हो गई ना समझी भगवान इसकी शादी करा दो तो, इसका ब्याह करा दो तो, इसकी नौकरी करा दो तो, और इसकी जो है ये करा दो तो, ये बचपना है ये ना समझी आपने खुद भी अपने जीवन में नहीं समझाया कि क्या चीज प्रधान है और ऐसे लोगों के बच्चों को भी नहीं आती है उन ऐसे अंधकार में जीवन भर जीते हैं अरे खुद भी मांगो ऐसी चीज बलवान होने के लिए प्रार्थना करो बल हम भगवान बलवान बने बल का मतलब क्या होता है बल हमारे अंदर एक ऐसा सामर्थ्य की एक श्रद्धा है कि आप जीवन के उतार चढ़ाव को निपट लो कैसी भी समस्या आने दो बलवान आदमी विक्षिप्त नहीं होता है बलवान आदमी डरता नहीं है उसके अंदर गीता की भाषा में तो सबत्व बना रहता है अर्जुन को भगवान बताते हैं कि अर्जुन सुख दुखे समय कृत्वा लाला जया जय हो जु जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे सुख दुख भी आने वाले हैं। अगर बहुत दिन से नहीं आया है, तो रेडी रहो, हो पड़ोस नहीं होगा आने वाला यही जीवन का रूप है अगर नहीं आ रहा है तो तुम चल ही नहीं रहे हो जो चलेगा उसको उतार चढ़ाव मिलेंगे मिलेंगे ये सब जीवन में होने वाला है और जब जब समस्या होती है समस्या के समय अगर कोई मन में कमजोर होगा बलते रहित होता है डॉक्टरों का परमानेंट होता है, डॉक्टरों की रोजी रोटी दाल पानी चलाने के लिए ऐसे कमजोर हो गई कहान हो जाए घबरा जाए, है फ्लेशन हो जाए पैल्पिटेशन हो जाए हर हाँ प्रॉब्लम हो जाएंगे नींद नहीं आएगी दुनिया भर की समस्या इसीलिए नहीं क्योंकि आज आजकल कलयुग है ऐसे ही होता है इसीलिए क्योंकि तुम कमजोर हो गया घबरा यही समस्या दूसरों के पास आती है जिन्होंने भगवान से अपने गुरु से संतों से यही प्रार्थना करी है कि प्रभु हमको तो अगर कुछ देना तो बल देना हमको बल चाहिए हमारे शरीर की समस्या होती है जिनको अध्यात्मिक होते हैं आदि भौतिक होती है दुनियादारी की होती है या आदि दैविक होती है जो किस्मत के खेल होते हैं जो अज्ञात होते हैं बहुत सारे कष्ट आते हैं जब लोग तीन बार शांति शांति शांति बोलते हैं ना इसका कारण यही तीन बार शांति क्यों होते क्योंकि शांति दुख के तीन स्रोत होते हैं अध्यात्म में आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक जो भी कष्ट के स्रोत होते हैं केवल तीनों होते हैं और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये तीनों धरातल के ऊपर कुछ अनुकूलताएं हो जाए आपका ऐसा आशीर्वाद हो और ये अनुकूलता दुनिया के परिवर्तन से नहीं ये अनुकूलता हमारे अंदर बल बुद्धि और प्राप्ति इसीलिए चीज समझो, बहुत सुंदर चीज आप किसी का जीवन देखिए जो आदमी कमजोर होता है बस अनेकों का जो कष्ट नहीं देखना चाहता उससे नहीं, नहीं कष्ट मिलते जिसका कोई इरादा भी नहीं था कष्ट देने का उससे भी अंदर है, हम ने उनके दोस्त की बड़ी-बड़ी बहुत था कोई प्रॉब्लम हो तो जाके अपने अच्छे हैं अच्छे अच्छे किसी लंबी गाड़ी पूछे बिल्कुल मंगल देर था आदमी जाओ डर लगता है बस हम डर हमारे अंदर बल नहीं है हमारे अंदर सास नहीं है और इस डर के वजह से हम उनके आशीर्वाद उनके स्नेह सबसे बच्चे अनेकों लोग संतों के पास जाके प्रश्न नहीं कर सकते शरणा गति नहीं कर पाते ज्ञान के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते क्यों डर लगता है अच्छा तुम प्रश्न पूछ तुम हमारा प्रश्न हा हमने तुम पूछे तू पूछा पर्चिले को पूछा मतलब हमारे कोई परिचित में पूछा तुमको क्या लगता है क्या डर लगता है हवा हम वो खा जाएंगे जानते यार वो आदमी एक बार अपने बॉस के पास गया उसको तो उसकी आंखें भूल गई ना यार हमारे पिताजी भी ऐसा सुनेह कभी नहीं था उसको प्यार से बैठाया ना बेटा तुम तो ये काम करते हो क्या कष्ट है तुम तो हमारे रहते रहते कष्ट है हो वो वो गया क्या ज्ञान में जी रहे थे केवल भोगट ने डर से और इसीलिए हमको जो है प्रार्थना करनी चाहिए ये नहीं है कि हम कमजोर बने रहे भगवान ऐसा कुछ जुगाड़ करो हे जो तो है देवता हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे पेड़ चढ़ाएंगे हमारा बॉस बगैर हमसे बोले ही ऐसा काम है ये बढ़िया है तो ये प्रार्थना समझ लोगों की होती है बल की प्रार्थना और उसके पहले ये देखना पड़ता है बड़ी विनम्रता से देखना पड़ता है कि हमारे अंदर अनेकों समय जीवन में कमजोरी होती है आपको पता जीवन में भगवान कष्ट क्यों देते हैं अगर देते हैं भगवान तो ये दिखाने के लिए कि कौन कौन सी जगह आपके अंदर डर हुआ के है जैसे जैसे अनेकों कष्ट होते हैं चुनौतियां होती है डर की संभावना बढ़ती है और अगर आपको तो दिखाई पड़ जाए कि फलानी चुनौतियों परिस्थिति में डर लगता है तो वही तो चीज है आपको उस समय भगवान से बोलना चाहिए भगवान थोड़ा भी बचा हुआ है इंफेक्शन थोड़ा इंफेक्शन बचा हुआ है भगवान थोड़ी और डोज दीजिए आशीर्वाद दीजिए ये भी कमजोरी निकल जाए हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है और यहां हम तो गोस्वामी जी बताते हैं कि भैया इसके अलावा कुछ मत मांगना हम तुमको जो है प्रेरणा देते हैं और अनेक बार हम लोग जीवन में क्या कुछ करते हैं केवल कमजोरी से ये नाटक देखो बहुत बड़ा नाटक चल रहा है बहुत सारी चीजें केवल कमजोरी की परंपरा होती है डर लोगों की दुनिया अंधेरे में जा सकते हो तो ऐसा करना है कि हमारा चाहिए अब हम तुमको कोई तरीका बताएं कोई तुमको जो है वह जंतर मंतर दे दें और इस तरीके से तुम्हारा डर दूर करने के लिए कोशिश करें तुम्हारी स्थिति कैसी है कि डरे और फिर डर का इलाज करें और बल की प्रार्थना का मतलब यह होता है कि भगवान कुछ ऐसा स्वभाव बन जाए कि इधर आए नहीं और तब जाके जीवन आश्चर्वाद और ऐसे अपने मन के अंदर ये झूठे तर्क मत देके अपनी को सांत्वना देना मेरे इंसान को तो डरना ही पड़ता है व्यवहारिक है भैया तो जीवन में अनेकों चीजें हैं डर रहना पड़ता है हम तो अपनी दीदी से भी डरते हैं थोड़ा डरने से ही काम करता है। किसी के so. घर में हम गए तो वहां पर लिखा हुआ हाउस और हम ही घर के मालिक हैं, और हमारी पत्नी ने आज्ञा देखी ऐसी स्थिति हो आदमी अगर खुद अपने अंदर डरपोक रहता है किसी से डर से नहीं कभी तुम्हारी भगवान के प्रति श्रद्धा झूठी हो जाएगी तुम्हारा जान झूठा हो जाएगा तुम्हारी भक्ति झूठी हो जाएगी अगर तुम्हारे जीवन का श्री गणेश डर से होता है एक जगह हम पता कोई विदेशी सज्जन का धर्म के बारे में व्याच्छा समझ रहे थे पता क्या बोलते हैं हाँ देखो वो ऐसा हुआ है कि इंसानों को यहाँ पे बहुत सारे प्रारंभ में चुनौतियां थी प्रकृति के मध्य में गुफाओं में रहते थे जंगली जानवर रहते थे तो उसको पता नहीं कहाँ कहां से कष्ट आता है तो डरा हुआ इंसान था और डर के वजह से उसने खुद अनेकों देवताओं की कल्पना की इसीलिए अगर तुम भगवान की प्रार्थना करते हो तो तुम डर से युक्त हो हो भगवान देवान छोड़ नास्ती बन जाओ अब वो अपनी झोरी इस प्रकार से लोगों को बता रहे थे बोला यार तुमसे किसने बोला है कि हम देवताओं के पास जाते हैं डर से जाते हैं तो तो तो यही समझ में आता है यही स्वाभाविक रहता है कितनी सारे कष्ट होते हैं प्रकृति के मध्य में रहने वाले जंगल में रहने वाले गुफाओं में रहने वाले कहां से कैसे मर सकते हैं खत्म हो सकते हैं रोग आ सकते हैं तो आदमी को डर के रहना पड़ता न तुम तो बुद्धू आदमी गीता तोड़ लिया गया हमने तो कभी हाथ भी नहीं लगाया बहुत प्यारा और तुमसे उम्मीद क्या होगी गीता के सोलहवीं अध्याय में भगवान लिस्ट देते हैं दैवी गुण किसको बोलते हैं आसुरी गुण किसको बोलते हैं अगर कभी आपको लिस्ट बनी बनाई कभी तो सही है ना गीता खोल पूरी लिस्ट है किसको दैवी गुण बोलते हैं किसको आसुरी गुण बोलते हैं और आपको पता है वहां पे पहला गुण भगवान बोलते हैं अर्जुन अभयम सत्य ज्ञान योग व्यवस्थिति अब हम पहली चीज बोलते हैं बोलते दैवी गुणों से युक्त हो तुम डर से युक्त हो क्या तुम्हारा सब कुछ हो अगर तुम्हारे जीवन का आगाश अगर तुम्हारे जीवन का श्री गणेश डर से होता है भले रिश्ता हो भले तुम्हारा साधना हो भजन हो सेवा हो प्लानिंग हो इच्छाएं हो सपने हो अगर जीव में डर विद्यमान है तो तुम्हारी जो भी इमारत बनने वाली है एक हवा के झोंके से खत्म कमजोर हो तो नास इंसान हो तो अभिवेकी इंसान हो और सच्चा यह है वहां उस उसमें भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर हम दैवी गुणों को अस्वीकार कर तुम्हारे जो भी मन के अंदर गुण हैं, सब आशुरी गुण हैं, ये हमारी बुक के अंदर तुम्हारे बारे में यही मोटेड है हम सब आदमी की फाइल रखते हैं जो भी भगवान के पास जाता है सबकी फाइल बनती है और पहली सी भगवान देखते हैं डर से आया है कि नहीं डरता से आया बल से आया है बल से होगा तो वहां पर सेवा भी होगी प्रेम भी होगा निश्चिंतता होगी सब द्वार खुल जाते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन में बल से श्री गणेश कर बल अभिमान नहीं है देखिए ज्यादा हम बलवान हो जाए हमारे मोहल्ले में गुंडा रहता बड़ा बलवान है मुसीबत होगी हमको उसके वजह से बोलते हैं देखो जो जो गुंडा दूसरों को डराता है ना बड़ा डर को सच्चाई है उसको डर लगा रहता है कि हमारा इस क्षेत्र में अधिपत्य कोई समाप्त न कर दे जैसे इंद्र देवता डरते है ना कि किसी ने निन्यानवे अष्टमे यज्ञ कर दिए तो इंद्र देवता डरने लगते है यार नहीं कुर्सी जैसे आजकल तो बहुत सारे लोग डर रहे हैं उनकी कुर्सी जाने लगे हमारे मोदी जी तो बिल्कुल खुले हाथ तो लगे हैं मेहनत कर रहे हमने आज तक किसी इलेक्शन में नहीं देखा कोई इतनी मेहनत करता अलौकिक बल जैसे ये इन्होंने सही हनुमान जी से प्रार्थना के लिए बहुत बुद्धि विद्या बल का भी परिचय दे रहे हैं बुद्धि का भी परिचय दे रहे हैं समझदारी का परिचय दे रहे हैं बहुत बलवान और जो कमजोर हैं उनकी दोदशा जानते हैं कि क्या क्या निकलने वाला है हाथ से वो तो सोनिया तो और राहुल ठीक है वाड्रा जी का आजकल काफी कथा चल रही है दमाद गेट ट्विटर में उसको नाम दिया जा रहा है दमाद के वॉटर के कोल के ये दमाक गेट चल रहा है वो दबाग को घर मिला हुआ है सरकारी एयरपोर्ट में जाए तो वीआईपी सुरक्षा मिली हुई है और स्पेशली एंट्री मिली हुई है वो तो क्या है यार दबाद कुछ ही नहीं लेना दे रहा है केवल शोषण कर रहा है एक लाख से तीस तो करोड़ कैसे बनाए जाते हैं वो सिद्धांत का प्रैक्टिकल कर रहा है कमजोर इंसान है जो जो कमजोर है उनकी दुख की बढ़ रही है कि यार अभी इस महीने के अंत में क्या क्या हाथ से निकलने वाला है और हम अपनी तरफ से वो कर ही नहीं सकते हम बड़े कमजोर इंसान हम तो ये तिगड़म करना पड़ता है ये अधर्म करना पड़ता है ये ही करना पड़ता है वो करना पड़ता है कमजोरी की दुनिया नर्क की दुनिया इसीलिए आप अपने अंदर कमजोरी को पहचानो और कमजोरी दूर करने के लिए ही प्रार्थना करो दूसरी प्रार्थना खत्म बंद कर दो दूसरी प्रार्थना और गोस्वामी जी महाराज के प्रति श्रद्धा का परिचय दो हनुमान चालीसा के प्रति श्रद्धा का परिचय दो और इस प्रार्थना के अलावा सब प्रार्थनाओं का क्रियाक्रम कर दो दूसरी प्रार्थनाओं का भी क्रिया कर्म कर दो समझो कि बचपना था ना समझी थी अज्ञान था अविवेक था कि आजकल हम आज तक वही प्रार्थना पे कूफी की प्रार्थना करते हैं अगर आप बलवान हो राह खुद बनी करती है जिस तरफ निकल जाओगे राह बनेगी खुद बलवान होना चाहिए तो दादागिरी नहीं है बलवान आत्म बल। आप कर सकते हैं जो व्यक्ति अगर दादागिरी करता है तो कमजोर होता है ये सदैव दे देखा थे। सही में दे भगवान को दिखाने की जरूरत है किसको प्रमाण की जरूरत है क्या आपको तो कोई शंका नहीं है कि आप भगवान हैं? किसी से प्रमाण पत्र चाहिए ध्यान रखना है मुझे ऊपर कर लेते हैं हम बहुत खतरनाक रहते हैं आपको ऊंचे ऊपर करने की कर जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि आपको डर लगता है ये पहचाने की पहचाने से ये अपना जो है जो हमारे ऊपर डाल देगा से आपके लिए शंका है देखो जिस समय हाथी निकलता है ना जंगल में शेर निकलता है उसके अंदर तो शंका थोड़ी होती है कि पता नहीं यार कोई तो समझे नहीं समझे बीच बीच में धाड़ मार दिया तो डर शंका रहेगा जिसको शंका है वो ये सब नो शही है पता भी नहीं चलेगा उसका अस्तित्व और उसके सामने जीवन में जो चुनौती आ जाएगी निश्चिंतता से उसकी उनकी निपट लेते हर मानना सीखेगी हमें हमको पता है कि बड़ी सुंदर एक कोटेशन पड़ा बोलते देखो भैया जब कष्ट आए ना तो अपने भगवान से मत बोलना कि भगवान बहुत बड़ा कष्ट रहे हैं, बल्कि कष्ट को बोलना हे कष्ट हमारे भगवान बहुत बड़े हैं। तुम अपने भगवान के बड़प्पन सामर्थ्य के बारे में सोचो तुम्हारे कष्टों को डरना चाहिए यार तुम्हारे भगवान को थोड़ी बार में तुमको प्रार्थना करनी चाहिए ये बोलते हैं बल होना लेकिन बल का असली प्रमाण एक बार लोगों को रामायण देखने को मिलता है जिस समय मिथिला में भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ सीता जी के संग और जिस समय सब राजा लोग विफल हो जाते हैं तुम्हारा जगत के अंदर बड़ा क्षोभ होता है होती है, क्या तो होगी? तो बड़ी गलती करके हमने लिया कि कोई जो है इसको नचो उठाएगा और इस प्रकार से फिलाना फिलाना चलेगा तो तभी तो तो जाके जो है संयोग होगा ये तो हमने गलती कर दी हमको हम तो क्या पता है पृथ्वी वीरों से नहीं होगी राम जी बैठे हुए हैं लेकिन कोई प्रमाण पत्र देने के लिए आतु नहीं तो बल का निश्चय होना पूरा कॉन्फिडेंस और शासन मर्यादा का पालन धर्म किसको बोलते हैं अपने गुरुदेव के साथ में हो तो ज्यादा उतावला तरह किकारेगा ज्ञानवान गुरु पास में बैठे हैं तुमको निश्चय बोलने की क्या जरूरत स्वामित्र ये सब देख रहे लक्ष्मण जी का लेवल उतना हाई नहीं था इसीलिए वो गुस्सा गया जो तुम्हारी ऐसी बैठा है बड़ा जरंग आपको क्या ये सुबह नहीं देता है राम जी उनको बैठा है उन्होंने को, जब तो बोलने को, कुछ हमको बोलने दो हमारे मन से निकलने दो ये लेकिन सुंदर कार्य है राम पूर्ण रूप से शांत है, कोई चिंता है ऐसा भी नहीं कि लक्ष्मण जी को पकड़ने के लिए लगाम देने के लिए उठ पड़े और जाके कुछ शांति से बैठे गुरु की आज्ञा होगी तो उठेंगे गुरु तो जी बोले राम पकड़ बैठा नालाई को लेकिन गुरु जी जब बैठे हैं। कितनी सुंदर बात है मर्यादा तो देखो राम जी की पूछ नहीं है हाँ नहीं। और ये जो है इसके ऊपर भी इतना बढ़िया चिंतन होता है कि लक्ष्मण जी ने जो बोला है ना इसके लिए महिला क्या है हम नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग यहां देख रहे हैं राम जी का बल तो देखो कॉन्फिडेंस तो देखो असली बल में आपको प्रमाण भी ले, लेने की जरूरत नहीं कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है कोई दिखावे की जरूरत नहीं है और कोई चिंता नहीं ऐसा शांत चेहरा निश्चिंत बैठे हुए और जिस समय लक्ष्मण जी फाइनली इस नाटक कर परशुराम दिया गया काफी नाटक हुआ था उसके थोड़ी समय विश्वामित्र जी ने जब बोला कि उठो राम महाराज जनक का शोक दूर करो देखिए शब्दी है यदि बोला उठो नाम दिखा क्या बलवान बलवानी जो जो है वहां अपनी पत्नी को बना लो जाके कुछ नहीं भगवान जैसा कोई जानवान भगवान उसकी सर्वोत्श प्रेरणा क्या होती किसी का कष्ट भी होता सात्विक परिणाम परिवार का भी तो वो सात्वित्व किसी का कष्ट दूर हो साविक प्रेरणा जाओ अपनी ध्वजा गाड़ो जाके जाओ अपनी महिमा दुनिया को दिखाओ जा प्रेरणा विकारी प्रेरणा अहंकारी प्रेरणा होती मना जनक का शोक दूर कर दिया बिल्कुल शांत निर्विकार प्रसन्न फिडेंस किसको बोलते हैं बलवान किसको बोलते हैं ये राम जी की कथा में इतना बढ़िया पता चलता है और उनको प्रणाम करा अपने गुरुदेव को और जाके धनुष को प्रणाम करा बाकी सब क्या कथा है तो पूरा इतिहास सुझाकर लेकिन बल किसको बोलते हैं ये हम लोगों को राम जी से पता चलता है कभी शंकर मत आप अपना निर्भीकता से निश्चिंतता से जब जीवन की परिस्थिति आए आप समत्व के साथ उपलब्ध रहो डर नी अभिमान मत करना इसको समझो ये गीता का जो हमने अभी श्लोक आपको बताया अर्जुन को बता रहे थे भगवान सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जयो सुख दुख लाभ हानि इन सब में एक समर्थ होता है निश्चिंत अगर हम हर परिस्थिति में समभाव हाँ से रहते हैं तो आपके अंदर बल्प और यही प्रार्थना भगवान हमको तो आप बल दीजिए बल हम खड़े रह पाए निश्चिंतता से खड़े रहने का सामर्थ्य और बल के अंदर ये पूरा हम के अंदर विश्वास रहता है कि हम अपना पुरुषार्थ अपना कार्य अपने कर्म ठीक तरीके से करेंगे बुद्धिमत्ता से करेंगे ज्ञान पूर्वक करेंगे तो निश्चित रूप से जो कल्याणकारी है वो ही भगवान आशीर्वाद हमको कोई शंका कष्ट भी आएंगे कष्टों के माध्यम से भी आशीर्वाद ही तो बल को हमारा सुदृढ़ करता है कई बार जीवन में कष्ट आते हैं लेकिन हमारा एक मन में निश्चय हो गया है कि मुसीबतों से भी भगवान हमको अनुग्रहित करते हैं आशीर्वाद अब तो हमारे डरने का प्रश्न ही नहीं रहेगा अब जो भी जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं हम यहां पर बलवान में खड़े रहने का सामने देखिए वास्तविक आनंद किसी के विषय के भोग में नहीं है खुद अपने अंदर बलवान होके तृप्त तो होके रहते ही उसमें वास्तविक आशीर्वाद बहुत सुंदर यह महत्वपूर्ण तो चीज है कि भगवान हमको आठ बन का आशीर्वाद और देखिए आशीर्वाद के लिए वही प्रार्थना करेगा वही निवेदन करेगा जिसके अंदर ये विनम्रता से स्वीकृति है कि भगवान की थोड़ी तो कमजोरी कभी कभी आ जाती है कोई चिंता तल करो देखो अपने अंदर कमजोरी पहचानने में ही कमजोरी की निवृत्ति का यह पहला कदम होता है अब बुखार आएगा तभी तो डॉक्टर समझेगा कि है तुम्हारा बुखार है क्या कारण है क्या समस्या है अब उसको तो कष्ट आए जल्द मन के अंदर कमजोरी आती है तो ये हमारे मन के अंदर कोई बल की कमी है इसीलिए परिस्थिति बाहर पर। होगी देखो अगर किसी कोई ही हनुमान चालीसा के लिए सुंदर उपदेशों का ज्ञान नहीं होता है तो फिर वो बोलता भगवान हम तो जो है सो सही है अब आप कष्टों को कम कर दो ना और यहां पे बोलते हैं भगवान कोई परिस्थिति भारी नहीं है हम कब हैं। ये लाइन छोटी कर करती है हमारी लाइन बड़ी करती है और हमारी लाइन छोटी रहेगी तब जाके बाहर की लाइन बड़ी होगी तो इस तरीके से तो इस तरीके से ये पहली प्रार्थना यहां हनुमान ना? जी से करो तो कि बल हमको तो बलवान करो तो दूसरी चीज है कि बल बुद्धि हमको तो यह आशीर्वाद चाहिए कि हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बड़ी से योग्य कई बार लोगों को तो लगता है कि समझिए आपको समझते बुद्धू आदमी है क्या बुद्धिमान तो है और देखिए हमारे पास फलानी डिग्री भी है हमने बी ए करा दिये करा, करा, करा, करा। इसीलिए हमको जो है यहाँ के उपकुलपति ने भी प्रमाणित कर दिया है कि तुम बुद्धिमान तो कैसे बोलते हम क्यों बोले महाराज जी बुद्धि नहीं है बोलते भैया इस ब्रह्म का मंत्र इनफेक्ट ये बहुत एक शिक्षाविदों में गंभीर चिंतन का विषय होता है कि आजकल की शिक्षा से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं बन रहा है बहुत एक बड़ा चिंतन का विषय चल रहा है कॉन्फ्रेंसिस होती है मीटिंग होती है जो हम लोगों के वहां पे आज की शिक्षा की व्यवस्था है उसमें अपने बुद्धि का प्रयोग कम होता है रटने तो ज्यादा होता है रटने में तो ज्यादा इंफॉर्मेशन की प्राप्ति है सूचना की जो है प्राप्ति है हमको तो अनेकों चीजों की सूचना मिल गई है फुलाने तो क्षेत्र की अनेकों सूचनाएं हमारे पास इसको बुद्धि नहीं सूचना अलग चीज होती है बुद्धि अलग चीज आजकल तो कंप्यूटर जो है ना चलता फिरता इतना ज्ञान का भंडार होता है आपको जो चाहिए मैं नए बाबा जी आए हुए हैं उनका नाम है गूगल बाबा वो तो गूगल बाबा से कुछ भी पूछ लो कि बाबा बाबा हमको बताओ वेदांत किसको बोलते हैं वो बाबा भट से लिख लिखा के दे देते हैं। बोलते हैं कि एक हजार पन्ने में लिख के दे देते हैं बेटा इसको बोलते हैं वेदांत। अरे सब ज्ञान है उनके पास सूचना जो है उसको बुद्धिमत्ता नहीं बोलते वो तो प्रोसेस जितना प्रोसेसर जितनी स्पीड का रखोगे उतना ही हो जान देगा वो हाँ किसी बुद्धिमान ने बनाया, बुद्धि बोलते हैं किसी परिस्थिति को जो आप नहीं जानते हैं नहीं समझा है शांति से चिंतन करने के सामर्थ्य अनजाने वाली चीज भी हो खुद हर पक्ष का चिंतन हो मारा पता नहीं है कि बहुत आइडियल परिस्थिति है बुद्धि का प्रयोग करने की अरे यार तुम वहां के पेट से सब पता करके थोड़ी निकले हो या अनेकों जीवन में चीजें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है <laughs> लेकिन जब भी कोई समस्या होती है हम पहली बार तो डरते नहीं उसी को बल बोलते हैं घबराते नहीं है और विचार करने के लिए उपलब्ध होते हैं किसी चीज को खुलेपन से विचार का सामर्थ्य ये विद्या आपको सही बता रहे हैं ये बहुत कम हो गया आजकल की दुनिया में नाम के लिए कहा जाता है कि ये फलानी चीज तो कॉमन सेंस कॉमन सेंस ही सबसे रेयर सेंस हो गई आजकल ये कॉमन नहीं रहेगी किसी परिस्थिति में देखो छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती आजकल हर चीज का कोर्स होता फूल कैसे लगाना है कोर्स करो खाना कैसे बनाना है कोर्स करो कमरा कैसे बनाना है कोर्स करो बाल कैसे बनाने है कोर्स करो मैं कभी तुम भी कुछ सोचते हो कि नहीं क्या पहले जमाने में आदमी हमारे पूर्वज करते थे उस कोर्स होते थे हमने अपनी माताजी से पूछा है ये माताजी बहुत बढ़िया भोजन मनाती कौन सा कोर्स कर रहा बोलते हैं कोर्स कुछ भी नहीं कर रहा बेटा सास के साथ के कोर्स ज्ञान का बदलाव वही थी कभी जो है वह पेड़ से सिखाती थी कभी गंडे से भी सिखाती थी और ताना मार के तो ज्यादातर सिखाती थी लेकिन सिखा के छोड़ती और कुछ आख खोले रखो और सब और हमने देखा है कि यहां पे अपने देश के स्कूलों में ज्यादा जो है अच्छी शिक्षा की तरीका नहीं है कुछ गिने में है वहां बुद्धि को बढ़ाया जाता है वहां चुनौतियां भी जाती है समस्याएं दी जाती है बच्चों को बोला जाता है तुम इसकी समस्या का समाधान करो विदेशों में वहां पर बहुत ही चीज का प्रचल यूके में हम गए वहां पे बहुत बता रहे थे कि यह हमारा बच्चा स्कूल से आया इसको आज समस्या का दिया गया है और किसी से नहीं पूछना है कुछ नहीं पढ़ना है खुद अपने दिमाग का प्रयोग करो चिंता हर बच्चे को चुनौतियां देकर विचार करने की प्रेरणा नहीं आती। है उसने देखो यार तुम बगैर विचार करे भी फल मिल सकता है हम कर देंगे तुम्हारे तुम। लेकिन फल जो है प्राप्ति कमजोर और बुद्धु इंसान को तुम उसको बुद्धिमान भी ना बनने दो तुम डरभोग भी रहने दो और केवल फल दे दो तुमको पता नहीं है कि तुम अपनी संतान का भला कर लोग तुम उसको पंगू रहने दे तुम उसको विकसित नहीं होने दे उसका कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो जाता है सदैव अंधनुकरण करेगा क्योंकि अंदर से कोई से नहीं मिलती आवाजी नहीं मिलती हम लोग मनीषी लोग देखो यहां पे भारत देश की अगर आप विशिष्टता देखिए ना आज भी दुनिया में भारतीय लोगों का लोग जो है लोहा मानते हैं कि जहां हिंदुस्तानी लोग आ गए ना नॉलेज की फील्ड में ये लोग एक्सेप्ट करें नॉलेज फील्ड में इतना पढ़ते हैं बुद्धि भारतीय लोग जैसे उनकी जींस में है हमारी नसों में है हमारी परंपराओं में है कंप्यूटर में डॉक्टरों में इंजीनियरों में साइंटिस्ट में स्पेस में रिसर्च में अनेकों जगह भारतीय लोगों ने तो देश विदेश ऐसा छागे है कि यहां पे तो बस एक अच्छी सरकार आने की दे है एक से एक विद्वान लोग अपने देश आने के लिए नहीं लगा खड़े हो गए इतने दिनों तक अच्छा अच्छा ज्ञान अर्जित कर लिया बुद्धिमान हो गए बहुत खुश प्रचार के बुद्धिमान उनको मौका मिला है, कोई कि हॉलैंड में एयरपोर्ट पर विसर्जन करेगा तो एक महिला अपना कोई वैपटॉप लेके कुछ कोशिश कर रही थी गड़बड़ हो रहा था वो तो इनको देखा उनके पास है इंडिया बुजनेट हो थैंक यू सो इंडियन इंडियन है लैपटॉप खराब हो गया गया को देख के तुमको लग गया कि हम कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं उसे पता नहीं इंडिया तो तो तो <laughs> <laughs> तो बाकी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी उन्होंने ठीक कर दिया लेकिन यह चीज सुन के बहुत खुशी रही है कि हिंदुस्तानियों की इमेज जो भी ज्ञान का क्षेत्र हो लोग लोहा मानते हैं यहां पे ठीक है हमारे देश में अनेकों बार इतनी समस्या है विकास नहीं हो रहा है हमारे बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिलती है संस्कार नहीं मिल रहा है इसलिए ज्यादा परिस्थितियां यहां हो गई है ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है जो बुद्धिमान और बलवान के लिए पे ऐसी चीजों हो जो हैंडल करके जा सके तो ये भी चीज माननी होते बुद्धिमान देखिए गायत्री मंत्र हम पढ़ते हैं गायत्री मंत्र में क्या प्रार्थना है दियो अनेकों गायत्री है हम लोग अनेकों देवताओं की गायत्री पढ़ते हैं और सब गायत्री के अंतर् में दरअसल गायत्री एक छंद का नाम है एक मीटर होते शांडोड छंद विक्रीड छंद, गायत्री छंद तो तीन लाइन का छंद होता है संस्कृत में अनेकों चीजें करने छंदों में कविता रूप में लिखते थे छंद का नाम गायत्री है और इसीलिए जो भी देवी देवता हो सबके उस लिखे हुए मंत्रों को गायत्री गायत्री तो मंत्र मंत्र तो जो है है, बहुत प्राचीन और सबके अंत में एक ही चल गया यही चीज नह तो हमारी अस्माक अस्माकं दिया अस्माकं बुद्धि प्रचोदया भगवान हम केवल यही प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि को भगवान आचा गए हम बुद्धिमान बुद्धिमाना चाहिए बुद्धि का यह आशीर्वाद होता है कि अगर हम बुद्धिमान हो गए शिक्षा का प्रयोजन यही होता है तो उसी को समझ जाओ हनुमान जी से जब जब हनुमान चालीसा का हनुमान जी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो इस चीज के निधि है खजाने हैं उसके बोतिमान रूप है अपने हनुमान जी के पास जाके बोलो हनुमान जी शादी करवा तो बोला अपने तुम्हारी शादी करवा दो अब बेवूफी की बात जाएगी तो बोलो अब उनसे बोलो कि अखाड़ों में पहलवान लोग बल के रूप है हमारे बजरंग बल बल मानते हैं तो बल की प्रार्थना करो बुद्धिमान है अरे उस समय का सोचो तो रावण जो है ना उस खाने अमेरिका को तो तीन हेलीकॉप्टर भेजने पड़े के साथ में हमारे हनुमान जी अकेले गए थे दुर्ग के अंदर और सबकी नालियां दिला के आए देवताओं को भी डर लग रहा था पता नहीं ये वहां पे लंका में जाएगा वो निपट पाएगा कि नहीं निपट पाएगा सुरसा नाम वहीं माता ना। देवताओं ने सुरसा को भेजा सुरसा देखो जाके इसकी जरा टेस्ट लो परीक्षा करो वो दिमाग है कि नहीं है और वैसे डिस्टिंगशन में पास हुए जो खाने के लिए आई थी उसको आशीर्वाद उन्होंने दिया जाओ तुम्हारा काम पूरा हो तुम अपने बुद्धि की परीक्षण में ऐसे पास हुए हम हाँ नतमस्तक हो गए हैं हमने तो जिन देवताओं ने भेजा है उन देवताओं भी ये लेवल नहीं है वो भी कमजोर हमारे जी देवताओं को तो बहुत कमजोर समझते हैं उनकी नजरों में देवता को तो बड़े बलवान नहीं है बल्कि बहुत गुस्साएं देता प्रार्थना तो कर लेते हैं वो तो संत आदमी है सभी के तो असुरों को भी प्रार्थना तो प्रणाम कर लेते हैं लेकिन देवताओं को तो बड़े गुस्सा उसने यार इतने लोगों ने राजनीति के चक्कर में राम जी को भिजवा दिया अरे कई शादी ब्याह हो जाएगा तो जल्दी से जाके मंत्री जबान में बैठाया उन्होंने किसी को और उसकी जबान पलटी और पूरा पिगड़ खड़ा और जहां पर उनका वनवास जाना निश्चित हुआ ऊपर से फूल बरसाया इतने जब देवता लोग खड़े होते तो आदत करा बड़े माल्यार्पण कर रहे हो तुम्हारी गोटी सिद्ध हो रही है तुम हमारी धजों में बिल्कुल देखा था। रावण के वहां सभा में सब जुका खड़े रहते थे ऐसे कमजोर है तो वहां पर भी सुरसा बोलती है हमने ऐसा भगवान तो देवताओं की देखा भरा कि आपको प्रणाम है बुद्धिमान हो तो हनुमान जी जैसा हो हो तो हनुमान जी जैसा हो इसीलिए हनुमान जी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए अब तो कोई बात अस्पष्ट रही नहीं गई है और ये मान लो तो सब मान लिया इतनी अदूत चीज है और तीसरी चीज बोलते हैं केवल चिंतन और विश्लेषण का सामर्थ्य नहीं उस सामर्थ्य को बुद्धि बोलते हैं साय सत्य असत्य का ज्ञान दिया नित्य नित्य झूठ और सत्य विद्या क्या है सत्य क्या है क्या धर्म है क्या धर्म है निश्चय हो जाना बोलते हैं क्या विद्या विद्या बोलते हैं कि हमारे अंदर वो प्रकाश हो स्पष्टता हो कि तो जीवन में क्या कल्याणकारी होता है क्या नहीं होता हस्तागभग स्पष्ट होने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कभी धोखा ना हो कभी मोह ना हो इतनी स्पष्टता आपके अंदर हो तब आप विद्यावाज है बल बुद्धि विद्या विद्यालय होगा हम देख पाए तो तुम्हारे अंदर है ही है पैलेस तुम्हारे हृदय में राम जी बैठे हुए Hmm? जब राम भी तुम्हारे हृदय में बैठे हुए हैं तो यार हमको भी सब बल बुद्धि विद्या विद्यावनी से मिला है हम हमसे तुमको दे समझते हैं नहीं कि आज कुछ गड़बड़ हो जाए हमारे इसीलिए यद्यपि हमारे हृदय में भगवान खुद बैठे हैं सबकी आत्मा की तरह से भगवान बैठे हैं तो भी हमारा से कमजोर इंसान की रहे तो भी हम एक ना समझ व्यक्ति की तरह चाहिए तो भी हम एक अविद्या से व्यक्ति की तरह चाहिए क्या कारण है उसका क्लेश और विकार क्लेश और विकार ऐसे बादल हैं जो हमारे मन के अंदर छाए हुए हैं और सूर्य रूपी राम जी ग्रहण हो गया है इसीलिए महाराज जी लक्ष्य को तो स्पष्ट है कि बलवान होना है बुद्धिमान होना है विद्यावान होना है लेकिन आप जो है वैक्य राज की तरह से हमको आशीर्वाद दीजिए कि ये जो यहाँ पे क्लेश और विकार रूपी बादल मंडरा रहा है उसको हल ले सके हरा कोई समस्या और यह क्यों आया है ये आया हमारे मन की कमजोरी से लेकिन आ गया है हम दूर नहीं कर पा रहे गुरु का आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद संतों का आशीर्वाद केवल मन के अंदर इस नैतिक समस्याओं को दूर करने के लिए होनी चाहिए लेकिन जिस समय आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना कोई डॉक्टर आपको स्वस्थता नहीं देता तो है वो कभी भ्रम ना स्वस्थता आपका स्वाभाविक रूप होता है वो नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस होता है आपका बीमारी नैरित होती है किसी निमित्त से हमारे अंदर कोई इंफेक्शन हो गया कोई वायरस हो गया कोई बैक्टीरिया हो गया कोई जो है वाद कर्फ पृथ उसका संतुलन हो गया कुछ ना कुछ नैमित्तिक समस्या होती है जो असंतुलन उत्पन्न कर देती है डॉक्टर केवल उस कांटे को दूर करते नैमित्तिक उस वस्तु को दूर कर देते हैं स्वस्थता द्वारा उधर आ जाती है जैसे डॉक्टर हमारे अंदर ऐसी समस्याओं को को दूर करते हैं वैसे ही हमारे संत रोग हमारे गुरु केवल हमारे क्लेश और विकार को ही दूर करते हैं जहां आपके अंदर क्लेश और विकार दूर हो गया बल भी होने लगता है बुद्धि का भी मार्ग प्रशस्त हो जाता है विद्या का भी द्वार खुल जाता है हां उसके लिए कुछ कोशिशें और करनी पड़ती है विशेष लेकिन बड़ा आसान होता जिसके अंदर क्लेश नहीं है और विकार नहीं है उसको एक अच्छा शिष्य माना जाता है उसको पढ़ाया आराम से जा सकता है उसको सब साधना कराई जा सकती है, सब भजन कराया जा सकता है और आशीर्वाद उसको शीघ्र है। आपने भी देखा होगा कुछ लोग हैं जो मनुष्यों से साधना करते विकास ही नहीं होता और कुछ लोग इतनी बढ़िया थोड़े समय की साधना करते और इतने विरावट उनका हो जाता दोनों दो सामीर्वाद से छकने लगता है क्योंकि उनके, उनके अंदर क्लेश और विकार कम थे किसी के अंदर इतने क्लेश और विकार होते हैं और अगर उसको पता नहीं है उसका तो क्लेश से युक्त तो होकर साधना करता है भजन करता है चिंतन करता है और काम इससे बन नहीं करता इसीलिए ये गोस्वामी जी ने इस दोहे में ये प्रार्थना जोड़ दी मांगो भगवान से समझो इस चीज को हरा हो कले सी प्रभु हमारा क्लेश और विकार को हर ये देखिये हरने की बात जो है ना आजकल काफी प्रसिद्ध हो रही है हर हर महादेव हमारे काशी के लोग क्या बोल रहे हैं शंकराचार्य जी बुले गुस्सा ये हमारे धर्म को नाश्ट कर लो शंकराचार्य जी का आपत्ति गर्भ है शंकराचार्य जी की आपत्ति वो होती है जिस समय जो है ना भाजपा के लोग हैं सोनिया दुर्गा माता के रूप बनती आपत्ति इंदिरा गांधी जो है वो भारत बन जाती है आपत्ति नहीं होती तो कुछ कई बार संतों का भी पक्ष हो जाता है निष्पक्ष नहीं रह पाते हर शब्द का मतलब केवल इतना है हे महादेव जी हमारा कष्ट हर लीजिए हमारे क्लेश हर लीजिए हमारे विकार हर लीजिए हे हनुमान जी हर हर अब बाकी जो है अपने हिंदुस्तानियों को तो बताते हैं उनको ये अर्थित्व में समझ में आ जाता है एक सज्जन हमारे गुरुदेव से पूछते हैं स्वामी जी बाहर कहीं कहीं देश में प्रवचन दे रहे बोलते हैं आपको हरिओम हरिओम बोलते क्या मतलब हरिओम बोल जाओ भगवान जल्दी घर जाओ भगवान आशीर्वाद दीजिए जल्दी घर जाए जल्दी घर जाए जल्दी घर जाए भगवान हर लो की है। हर लो केवल संज्ञा वाचक है संज्ञा वाचक जब बनता है तो शिव जी का नाम बन जाता है तो आप शिव जी का नाम दोगे तो किसी के साथ जोड़ने में क्या समस्या है हमारे तो घर में बच्चे बच्चे का नाम भगवान से होता है और अगर क्रियावाचक उसको बना देते हो तो आप प्रार्थना करते हो भगवान हर के भाव से तुम ये प्रार्थना करेंगे क्लेश और विकार आपके भगवान हर अब प्रश्न यह आता है कि महाराज जी क्लेश और विकार क्या होते हैं क्लेश जो, जो है वह पांच प्रकार के होते हैं और विकार अच्छे प्रकार के होते हैं विकार होते हैं काम क्रोध योग हो हमारे वास्तव मन के विकार होते हैं और पंच क्लेश योग सूत्र है ना पतंजलि महसी जी ने जो लिखा हुआ और शांत योग जिससे भी चलता है उसमें उन्होंने इन पांच क्लेशों की चर्चा की बोलते हैं बड़े कीड़ा देते हैं तो उनको कीड़ा है ना कोई देवता नहीं देते हैं किया क्लेश अगर तुमने अपने अंदर ये क्लेशों को रखा नहीं है उसको समझे पहचाना नहीं अपने अंदर ये काटे सदैव चुप तो वो क्लेश पंच क्लेश अविद्या अस्मिता राग द्वेष ये पांच क्लेशों अगर आप उसमें हम अगली बार जा पाएंगे नौ बजने वाला है तो इसको आप लोग जो है अगर किसी के पास योग सूत्र हो तो योग सूत्र के दूसरे अध्याय जिसका नाम साधन पाद है पहला अध्याय है समाधि दूसरा अध्याय साधन पाद साधन पाद के अध्याय में तीसरा सूत्र है कौन होते हैं पांच क्लेश क्लेशों की चर्चा भी बाकी जो है सब लोगों को चिंता मत करो आप उसकी पढ़ने के हम ही काफी पढ़ है। लेकिन ये सब विद्वान लोग बड़ी गहराई से चिंतन करते हैं कष्ट और कोई नहीं देता केवल हमारे एक क्लेश चिंता कर देते हैं तो ये कम से कम समझ ज्यादा गहराई से चिंता नहीं करेंगे लेकिन क्या होता है मोटा मोटा अर्थ पांच क्लेश का कि हम प्रार्थना डेली कर सकें तो हनुमान जी बोलेंगे ऐसे क्या कम से कम समझना चाहिए क्या अर्थ होता है वो हम लोग मोटा होता अर्थ अपने आप अगले महीने में, में ये के दो हनुमान चालीसा में चालीसा में प्रवेश करेंगे चालीस चौपाई के आज से जिसको चालीसा कहा जय हनुमान सागर वहां से उसमें प्रवेश करेंगे लेकिन अगला पूरा जो है सप्तम लोगों का बड़ा क्लेश में रहने वाला है विकार और क्लेश से युक्त होगा अगला प्रवचन तो आज दिल खाम के आना हम भी पूरा दिल खाम के आएंगे और क्लेशों से देखते हैं श्री राम जय राम जय